पत्रावली दो सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित रीडिंग 6 अक्टूबर अठारह सौ प्रिय श्रीमती बुल श्री स्टडी के साथ भक्ति विषय एक पुस्तक का मैं अनुवाद कर रहा हूँ पर्याप्त टीकाओं के साथ वह शीघ्र ही प्रकाशित होगी इस महीने में मुझे लंदन में दो तथा मैडनहेड में एक भाषण देने होंगे इससे मुझे कतिपय कक्षाएँ खोलने का तथा पारिवारिक भाषण प्रदान करने का अवसर मिलेगा व्यर्थ का शोरगुल गुल न बचा कर हम शांतिपूर्वक कार्य करना चाहते हैं शुभेच्छु विवेकानंद